विवेकानंद साहित्य खंड एक भूमिका हमारे गुरु और उनका संदेश प्रस्तुत संस्करण में संकलित स्वामी विवेकानंद की कृतियों के चार खंडों में अब हिंदी में दस खंडों में प्रकाशित हमें समग्र संसार के प्रति केवल धर्म का शुभ संदेश ही नहीं बल्कि इस देश की संतति के लिए भी हिंदू धर्म की सनद मिलती है आधुनिक युग के विश्वव्यापी विघटनशील वातावरण में हिंदू धर्म को आवश्यकता थी एक ऐसी चट्टान की जहां वह लंगर डाल सके एक ऐसी प्रामाणिक वाणी की जिसमें वह स्वयं को पहचान सके स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों और कृतियों में हिंदू धर्म को यह वरदान उपलब्ध हो गया जैसा अन्यत्र कहा गया है यहाँ इतिहास में पहली बार स्वयं हिंदू धर्म में ही एक उच्चतम कोटि के हिंदू प्रतिभा के सामान्यीकरण का विषय बना है युग युग तक अपने पूर्वजों के धार्मिक आदर्शों विश्वासों को परखने वाला हिंदू भाई तथा बाल बच्चों को उनकी शिक्षा देने वाली हिंदू माता आश्वासन और प्रकाश के लिए इन पुस्तकों के पृष्ठ पलटेंगी भारत में अंग्रेजी के लुप्त हो जाने के बाद भी दि बहुत दिन तक उस भाषा के माध्यम से विश्व को प्राप्त हुई यह देन अक्षुण रहेगी और पूर्व तथा पश्चिम को समान रूप से सुफल प्रदान करती रहेगी हिंदू धर्म को आवश्यकता थी अपने ही भावादर्शों को सुव्यवस्थित और सुगठित करने की और संसार को जरूरत थी सत्य से भयभीत न होने वाले एक धर्म की यह दोनों ही यहाँ उपलब्ध है संकट के क्षणों में जाती चेतना को एकत्र करने और वाणी प्रदान करने वाले व्यक्ति के इस आविर्भाव से बढ़कर सनातन धर्म की अनंत प्राण शक्ति का और इस सत्य का कोई दूसरा महत्तर प्रमाण नहीं दिया जा सकता भारत आज भी उतना ही महान है जितना कि वह अतीत में सदा रहा है संभवतः यह बात का पूर्व ज्ञान रहा हो कि भारत अपनी आवश्यकता के प्रति संतुष्ट केवल तभी होगा जब वह इस जीवनदायी संदेश को अपनी सीमाओं के बाहर की मानव जाति तक पहुँचाए ऐसा प्रथम बार केवल इसी अवसर पर घटित नहीं हुआ एक बार पहले भी एक राष्ट्र निर्माक धर्म का संदेश बंधु देशों को भेजकर समूचे भारत ने अपने चिंतन की गर्मा समझी थी एक ऐसा एकात्मिकरण जिससे स्वयं तो आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ है हमें यह कभी ना भुला देना चाहिए कि इसी भारत की भूमि पर सर्वप्रथम शिष्यों को अपने गुरु का यह आदेश श्रुति गोचर हुआ था तुम सारे संसार में जाओ और जगत के कोने कोने में प्राण मात्र को धर्म का उपदेश करो यह वही विचार और प्रेम का वही आवेग है जो एक नया रूप धारण करके स्वामी विवेकानंद के श्रीमुख से उस समय निश्रित हुआ जब पश्चिम में एक महती सभा में उन्होंने कहा यदि एक धर्म सच्चा है तब निश्चय ही अन्य सभी धर्म सच्चे हैं अतएव हिंदू धर्म उतना ही आपका है जितना मेरा और इसी भाव को विशत करते हुए वे फिर कहते हैं हम हिंदू केवल सहिष्णु ही नहीं हैं हम अन्य धर्मों के साथ मुसलमानों की मस्जिद में नमाज़ पढ़कर पारसियों की अग्नि की उपासना करके तथा ईसाइयों के क्रूस के सम्मुख नतमस्तक होकर उनसे एकात्म हो जाते हैं हम जानते हैं कि निम्नतम जड़ पूजावाद से लेकर उच्चतम निर्गुण अद्वैतवाद तक सारे धर्म समान रूप से असीम को समझने और उसका साक्षात्कार करने के निमित्त मानवीय आत्मा के विविध प्रयास हैं अतः हम इन सभी सुमनों को संचित करते हैं और उन सबको प्रेम सूत्र में बांधकर आराधना के निमित्त एक अद्भुत सबक निर्माण करते हैं इस वक्ता के हृदय के लिए कोई भी विदेशी या विजाति नहीं था इनके लिए केवल मानव जाति और सत्य का ही अस्तित्व था